श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद चौहत्तर पाँच जनवरी अट्ठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण कुछ देर बाद समाधि से उतरने लगे परंतु फिर भी अभी भावपूर्ण मात्रा में है श्री रामकृष्ण माँ से बातचीत कर रहे हैं जैसे छोटा बच्चा माँ से दुलार करते हुए बातचीत करता है माँ से करुण स्वर में कह रहे हैं माँ क्यों तूने वह रूप नहीं दिखाया वही भुवन रूप कितना मैंने तुमसे कहा परंतु कहने से तू सुनेगी काहे को तू इच्छा मई जो है श्री रामकृष्ण ने माँ से ऐसे स्वर में ये बातें कही कि जैसे सुनकर पत्थर भी पिघलकर पानी हो जाए श्री रामकृष्ण फिर माँ से बातचीत कर रहे हैं माँ विश्वास चाहिए यह साला तर्क विचार दूर हो जाए उसका भरोसा क्या वह तो ज़रा सी बात से बदल जाता है विश्वास चाहिए गुरु वाक्य में विश्वास बालक जैसा विश्वास माँ ने कहा वहाँ भूत है तो उसने ठीक समझ रखा है कि वहाँ भूत है माँ ने कहा वहाँ कौवा है तो इसी को उसने ठीक समझ रखा है माँ ने कहा वह तेरा दादा है तो समझ लिया कि बस सोलहों आने दादा है विश्वास चाहिए परंतु माँ उन्हीं का क्या दोष है वे क्या करेंगे विचार एक बार तो कर लेना चाहिए देखो ना अभी उस दिन इतना समझा कर कहा परंतु कुछ न हुआ आज बिल्कुल श्री कृष्ण माँ के पास करुणापूर्ण गदगद स्वर से रोते हुए प्रार्थना कर रहे हैं क्या आश्चर्य है भक्तों के लिए माँ के पास रो रहे हैं माँ तुम्हारे पास जो लोग आते हैं उनका मनोरथ पूर्ण करो सब त्याग न करना माँ अच्छा अंत में जैसा तुम्हें समझ पड़े करना माँ संसार में अगर रखना तो एक एक बार दर्शन देना नहीं तो कैसे रहेंगे एक एक बार दर्शन दिए बिना उत्साह कैसे होगा माँ इसके बाद अंत में चाहे जो करना श्री राम कृष्ण अब भी भावावेश में हैं, उसी अवस्था में एकाएक मणि से कह रहे हैं देखो तुमने जो कुछ विचार किया वह बहुत हो गया है अब बस करो कहो अब तो विचार नहीं करोगे मड़ी हाथ जोड़ कह रहे हैं जी नहीं अब नहीं करूंगा, श्री राम कृष्ण बहुत हो चुका तुम्हारे आते ही तो मैंने तुम्हें बतला दिया था तुम्हारा आध्यात्मिक ध्येय मैं यह सब तो जानता हूँ मरी हाथ जोड़कर जी हाँ श्री राम कृष्ण तुम्हारा ध्येय तुम कौन हो तुम्हारा अंदर और बाहर तुम्हारी पहले की बातें आगे तुम्हारा क्या होगा यह सब मैं तो जानता हूँ मड़ी हाथ जोड़े हुए जी हाँ श्री राम तुम्हारे लड़के हुए हैं सुनकर तुम्हें फटकारा था अब जाकर घर में रहो उन्हें दिखाना कि तुम उनके अपने आदमी हो परंतु भीतर से समझे रहना तुम भी उनके अपने नहीं हो और वे भी तुम्हारे अपने नहीं मड़ी चुपचाप बैठे हैं श्री रामकृष्ण फिर कहने लगे अपने पिता को संतुष्ट रखना अब उड़ना सीखा है तो भी उनसे प्रेम रखना तुम अपने पिता को साष्टांग प्रणाम कर सकोगे ना मड़ी हाथ जोड़े हुए जी हाँ श्री राम कृष्ण तुम्हें और क्या कहूँ तुम तो सब जानते हो सब समझ गए हो मड़ी चुपचाप बैठे हैं श्री राम कृष्ण सब समझ गए हो ना मड़ी जी हाँ कुछ कुछ समझा हूँ श्री राम कृष्ण नहीं तुम्हारी समझ में बहुत कुछ आता है राखाल यहाँ है इससे उसके पिता को संतोष है मणि हाथ जोड़े चुपचाप बैठे हैं श्री राम फिर कह रहे हैं तुम जो कुछ सोच रहे हो वह भी हो जाएगा श्री रामकृष्ण अब अपनी साधारण दशा में आ गए हैं कमरे में राखाल और रामलाल बैठे हैं रामलाल से उन्होंने गाने के लिए कहा रामलाल ने दो गाने गाए श्री राम कृष्ण माँ और जननी जो संसार के रूप में सर्वव्यापी है वे माँ हैं और जो जन्म स्थान है वे जननी मां कहते ही मुझे समाधि हो जाती थी मां कहते हुए मानो जगत जननी को आकर्षित कर लेता था जैसे धीवर जाल फेंकते हैं फिर बड़ी देर बाद जाल खींचते रहते हैं फिर उसमें बड़ी बड़ी मछलियां आ जाती हैं गौरी पंडित का कथन काली और श्री गौरांग एक है गौरी ने कहा था काली और श्री गौरांग को एक समझने पर ज्ञान पक्का होगा जो ब्रह्म है वही शक्ति काली है वही नर के स्वरूप में श्री गौरांग हैं। श्री राम कृष्ण की आज्ञा पाकर रामलाल ने फिर गाना शुरू किया गाना समाप्त होने पर श्री राम कृष्ण ने मणि से कहा जो नित्य है उन्हीं की लीला है भक्तों के लिए उन्हें जब नर रूप में देख लेंगे तभी तो भक्त उन्हें प्यार कर सकेंगे तभी तो उन्हें भाई बहन माँ बाप और संतान की तरह प्यार कर सकेंगे वे भक्तों की प्रीति के कारण छोटे होकर लीला करने के लिए आते हैं